देवी भागवत सातवा स्कंध ब्रह्मा जी की सम्मति से रेवती बलराम का विवाह जी कहते हैं राजन इक्वाक्यू के पुत्र पुत्री हुए थे यही राजकुमार विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुए पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा विकुक्षी को राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया स्वयं अयोध्या के राजा होकर वे शासन करने लगे उस समय राजा सशाद के द्वारा शरीयों के तट पर बहुत से यज्ञ सांगो संपन्न हुए थे उनके पुत्र का नाम हुआ। ऐसा सुना जाता एक ही व्यक्ति के कई नाम कैसे हुए जिन जिन कारणों से पृथक पृथक नाम रखे गए वे सब कारण मुझे बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन ससाद के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता ककुश अयोध्या के राजा हुए उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परास्त होकर त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु की शरण में गए तब भगवान श्रीहरि ने उन्हें आज्ञा दी भगवान विष्णु बोले प्रधान देवताओं तुम लोग शशात कुमार राजा कुकुस्त से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो यही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे वे बड़े धर्मात्मा नरेश हैं भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलनीय शक्ति सुलभता से प्राप्त है महाराज भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले शशात कुमार कुकुस्त के पास जा पहुँचे राजा ने धनपूर्वक बड़ी सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा राजा ककुस्त ने कहा देवताओं मैं धन्य और पवित्र हो गया मेरे जीवन की साध पूरी हो गई क्योंकि आज आपने मेरे घर पर पधार कर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए देवेश्वरों अब आप कर्तव्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही दुसाध्य हो मैं उसे सर्वथा सम्पन्न कर लूंगा देवता बोले राजेंद्र हम तुमसे सहायता चाहते हैं तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो इस समय वे दानव देवताओं के लिए अजय हो गए हैं तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त है अतएव कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं राजा ने कहा सुरसतमो मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ परंतु देवराज इंद्र युद्ध के अवसर पर वाहन बने तभी सफलता मिल सकती है मैं सत्य कहता हूं इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इन इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊंगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है देवताओं ने इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा सची पते आप लज्जा छोड़कर इन नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए यह सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रेरणा करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया मानो भगवान शिव के कोई दूसरे नंदीश्वर ही हों। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए वृषभ रूपधारी इंद्र के ककुत पर बैठे थे जिससे इनका एक नाम ककुत्स पड़ गया इंद्र को अपना वाहन बनाया था इससे इनकार एक दूसरा इनका एक दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ दैत्यों के पुर्व पर विजय प्राप्त की थी जिससे पुरंजय इस तीसरे नाम से ये प्रसिद्ध हुए तदनंतर महाबाहू ककुस्स ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी जो राजर्षि ककुस्स के अनेक नाम हुए महाराज ककुस्स बड़े सुविख्यात नरेश थे उनके वंश राजाओं की भूमंडल पर काकुत्स के नाम से प्रसिद्धि महाबली अनेना नाम का पुत्र जन्म हुआ अनेना के पराक्रमी पुत्र पृथु हुए पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश कहा जाता है भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्व समझना चाहिए धी से श्रीमान राजा चंद्र चंद्र का का जन्म हुआ। अपने वंश के के वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र का नाम युनास्व पड़ा। राज से परम धार्मिक सावंत की उत्पत्ति हुई उन सावंत ने ही सावंती नामक नगर बसाई जिसकी तुलना अमरावती से की जा सकती है महात्मा सावंत के पुत्र बृहदश हुए बृहदस्व से राजा कुबलयाश्व का जन्म हुआ कुबलयास ने धुंध नामक धुंधु नामक दैत्य का संहार कर डाला तब से नाम से वे विख्यात हुए यह बात परम प्रसिद्ध है। के पुत्र हुए, जिन्होंने पृथ्वी की सम्यक प्रकार से रक्षा की थी दृढ़ाशु के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हरिश्व कहे गए हैं हरिवश् के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया निकुंभ के पुत्र बरहणास और बृहणास् के पुत्र कृषाश्व हुए कृषाश्व के बलशाली एवं सत्य परिन्होंने एक सौ आठ भव्य भवनों का निर्माण कराया था महाराज भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में देव मंदिर बनवाए थे माता के गर्भ में न रहकर पिता के उधर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकल गए उन्हें निकल निकाला गया था